पार्ट बारह माहौल कितना मजेदार है रिक्शा वाला बहुत बदमाश है हाँ ये सभी बड़े बदमाश हैं बहस के बिना कभी नहीं मानते दोपहर का ये माहौल कितना मजेदार है यहाँ लोग हमेशा घरों के बाहर होते हैं आजकल सर्दियों की छुट्टियां हैं ना सुबह दोपहर में और शाम को दिन भर धूप सेकते हैं अरे मसालों की दुकानें रिक्शा रोको भैया जरा रोको अभ्यास यहां स्कूटर रिक्शा वाले सभी बदमाश हैं। ये अक्सर मीटर नहीं चलाते बिना बहस के नहीं मानते शाम को हम लोग बाजारों में घूमते हैं मैं बाजार से समोसे और जलेबियां लाऊंगा हम लोग सुबह काम करते हैं लेकिन दोपहर में नहीं वे लोग दिन भर धूप सेकते हैं वो चाय की दुकान भी देखेगा आजकल हम लोग हमेशा बाहर रहते हैं सर्दियों की छुट्टियों में भी धूप होती है